नमस्कार ये वीडियो है Right to Recall Group के प्रपोसल की किस तरह से Military Industrial Complex भारत का Military Industrial Complex मजबूत हो सकता है यानि कि सेना मजबूत हो सकती है और Industrial Complex यानि कि अच्छार बनाने की फ्रेक्ट्रिया वो कैसे मजबूत हो सकता है तो ये मेरा reference material है राहुलमहता.com slash रा 301.htm मैं फिरसे दोर आता हूँ राहुलमेटा.com 301.htm और हिंदी में है 301.h.htm इसका चप्टर 24 चप्टर 24 है कि किस तरह से military industrial complex सुधारा जा सकता है और इसी से related चप्टर है चप्टर 27 Improving Engineering Schools in India चप्टर 30 इंचिनियरिंग स्कूल से इंडिया Improving law education और chapter 29, weaponisation of our commons कि ये चार chapter हैं जो कि पूरी तरह से या आंशिक रूप से military से deal करते हैं और इसमें मुख्य बार है कि gazet में कौन से notification छापने से ये काम शुरू हो सकता है gazet का मतलब है एक आदेश पत्र राज पत्र कहते हैं चांद के ज़माने में इसे राज पत्र कहा जाता था यानी मंत्रियों द्वारा दिए गए कलेक्टर सेक्रेटरी आदि को आदेश और उनके आदेश पर तैयार किए गए अन्य आदेश। तो गजेट में हमें क्या छपवाना चाहिए ताकि सेना को सुधारने की प्रोसेस शुरू हो? तो कुछ है कानून जो प्रपोज किए पहला है एमआरसीएम एमआरसीएम इसी में चैप्टर फाइव में दिया है एमआरसीएम से ज रेंट आता है, उसका two third citizen को जाएगा और one third सेना को मिलेगा। two third citizen को जाएगा, यानी citizen ज़्यादा से ज़्यादा रेंट आए, इसकी चौकसी रखेंगे, तो जो सरकारी जमीन से रेंट कलेक्शन हो रहा है या मिनरल रॉयल्टी आ रही है, उसमें जो अभी करप्शन होने की वजह से रॉयल्टी कम आती है, वो कम हो जाएगा, और इससे � सेना के लिए सबसे पहली चीज़ होती है टैक्सेशन। जिस देश का टैक्सेशन कमजोर है, वहाँ सरकार के पास पैसा नहीं होगा सेना के लिए, तो अपने आप सेना कमजोर होनी शुरू हो जाएगी, और वो देश खत्म हो जाएगा। तो जब भी भी सेना की बात आती है, तो सबसे पहले आता है कि वह कौन से कानूनों से आप टैक्स तो एक मैंने प्रपोस किया MRCM, यानि कि mineral royalty और सर्तारी जमी से जो rent आ रहे है उसका one-third से ना गुजाएगा, दूसरा, wealth tax, संपत्ति कर, जितनी भी non-agricultural land है, non-agricultural land about 25 square meter per person, यानि 250 square feet per person land और 500 square feet per person construction area, इससे जितनी ज़्यादा ज़मीन है उसपे मार्केट वैल्यू का एक परसेंट मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड करनी है वो मैंने चैप्टर वर्ल्ड टैक्स के चैप्टर में एक्सप्लेन किया है चैप्टर 25 और उसके बाद इनहेरिटेंस टैक्स 35 परसेंट एक व्यक्ति के पास मृत्यु के बाद एक घर और एक करिया� और एक करोड़ तक की वेल्थ है वो एक्सेप्ट रहेगी और उसके बाद वेल्थ टैक्स लगेगा आ, 35 परसेंट और यदि अग्री तलछर लैंड है तो वेल्थ टैक्स एक परसेंट पांच एकर से ज्यादा प्रति व्यक्ति पांच एकर से ज्यादा उसकी ज़मीन पे एक परसेंट तो इससे सेना को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो धन च सेना का बजट पिछले साल का और वो बढ़ा के हमें कम से कम चार लाख करोड़ करने की जरूरत है। यदि हमें चीन जितनी सेना हो, अमेरिका और उसको भूल जाइए। यदि चीन जितनी मजबूत सेना भी हमें 10 साल के अंदर खड़ी करनी हो, तो मिलिट्री बजट हमें कम से कम चार लाख करोड़ तक पहुंचाना पड़ेगा। और वो जरूर वो बढ़ाके 40 लाख तक पहुँचाना सैनिकों की सैलरी जो अभी है उसमें कम से कम डबल करने की जरूरत है सैनिकों की सैलरी यह काफी ज़्यादा है तो का, काफी कम है सॉरी सैनिकों की सैलरी हिंदुस्तान में बहुत ही कम है और उसे कम से कम डबल करने की जरूरत है उसके बाद यूनिवर्सल वेपन एजुकेशन यूनिव दसवीं कक्षा से में पढ़ते या उसकी उम्र के लड़के यानी चौदह साल के उसकी उम्र के उससे बड़े लड़के और लड़कियां सबको हथियार चलाने की ट्रेनिंग कंपलसरी करनी चाहिए और उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए और हथियार बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं उसमें दस लाख लेबरर टेक्नीशियन क इतने scientist recruit करने पढ़ेंगे DRDO और जो भी दूसरी संस्ता हैं और जो अख्याब बना दीकी फैक्टरिया है और इनस फैक्टरिस उत्स सबको मिला दे उसके बाद IAT और IAST को DRDO को एंडर रखना चाहिए जितनी भी 10-12 IAT है और Indian Institute of Science उत्स सबको DRDO को एंडर रखना चाहिए � जो भी लड़का उसमें एडमिशन लेता है, उसका 15 साल मिलिट्री के साथ बॉन्ड होना चाहिए कि ट्रेनिंग खत्म होने के 11 साल तक वो डीआरडीओ या उससे कोई अफिलिएट जो मिलिट्री इंजीनियरिंग या मिलिट्री रिसर्च की कंपनी है, उसमें काम करेगा। और यही कंडीशन इसी तरह की कंडीशन सारे गवर्नमेंट फंडेड इंजी जहां funding ज्यादा है जैसे IAT जहां पर funding ज्यादा है तो वहां पर after pass out 11 साल की और जहां funding कम है वहां after pass out 7-8 साल इस तरह से condition होनी चाहिए और nuclear arsenal जो है वो हमारा काफिक कम है और चीन की तुल्ना में रखना चाहिए हमारा nuclear explosion के arsenal nuclear capability कितनी कम है कि हमने कितने nuclear explosion थी अब तक पोखरण वन और पोखरण टू दोनों मिला के हमने अभी तक में सिर्फ छह न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए हैं यूके ने कितने किए इंग्लैंड ने इंग्लैंड ने किए 45, 45 चाइना ने 45 रूस ने किए 715 और यूएस ने किए 1000 50 जितने ये जो मैंने मेरा मैं रेफरेंस बटरीली दिया था राहुल मेहता dot com slash three zero one उसके च� Uh, section 24.7 section 24.7 में मैंने comparison दिया है कि भारत का nuclear arsenal कितना पिछड़ा हुआ है फिर जो nuclear test होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं atmospheric और ground ground यानि कि जमीर पे nuclear mount फोड़ा जिसकी कोई value नहीं है वो कि जब सत्मुद nuclear explosion करना है तो वो nuclear weapon है वो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 इंग्लैंड ने कितने किए आठ, चाइना ने कितने किए 22, चाइना ने 22 न्यूक्लियर एटमोस्फेयरिक एक्सप्लोजन किए हैं हमने एक भी नहीं किया, U.S. ने कितने किए 330, रूस ने कितने किए 200 अभी तक, उसके बाद है हाई अल्टीट्यूड एक्सप्लोजन, हाई अल्टीट्यूड एक्सप्लोजन में बम को मिसाइल के अंदर रखा जाता है और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 चीन का जो सबसे बड़ा धमाका है वो 4300 किलोटन यानी हमारे जो सबसे बड़े धमाका है उससे करीब 100 गुना बड़ा अमेरिका का 15000 और रशिया का 50000 किलोटन यानी रशिया ने जो सबसे बड़ा धमाका किया है वो हमारे धमाके से 1000 गुना ज्यादा 1000 परसेंट नहीं 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली � रश्या, अमरीका और चीन तीनों के पास neutron bomb है, भारत के पास neutron bomb नहीं है, और neutron bomb भी हमारे पास होने चाहिए क्योंकि चीन के पास है, parity with China, जो स्रिदान भारत के बुद्धी जी भी पसंद करते हैं, वो कहते है, minimum credible deterrence होना चाहिए कि हम, बस इतना ही कि लोग हमसे डरे, पर minimal क्या हो वो मिनिमल प्रेडिबल डिटर्नेंस की बात इस तरह कि एक बस लंगबोट पहना है और कुछ नहीं पहना यानी कपड़े पहन लिए वो बकवास है डॉक्टराइन होना चाहिए पैरिटी भी तैनिमी यानी कि चीन और अमेरिका हमारे दुश्मन हैं तो कम से कम हमारे पास उन्हें निक्लियर अत्याहार होने चाहिए जितनी चीन और अमेरि� फेलियर। तो आपको काफी सारे आर्टिकल मिलेंगे कि पोखरान टू वाज़ अ फेलियर। फेलियर काफी सेंस में उसमें जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें एक रोहे का रोड रखा गया था, एक कुएं के ऊपर रोल रोहे का रोड रखा गया था। और यदि एक्सप्लोज़न प्लांट के हिसाब से होता, तो वो रोड के टुकड़े-टुकड़े ह इसी ही एक atmospheric test किया जाता है कि explosion सब्सक्राइब success सक्सेस्पूल हुआ यानि atmospheric test में क्या होता है कि एक जगे धमाका होता है और यदि धमाका मानों की प्लान किया है कि 1000 kt का और 1000 kt का धमाका हुआ तो वहाँ से 100 m दूर, 200 m दूर, 300 m दूर, 500 m दूर सिर्फ थर्मो म और सिर्फ थर्मोमीटर के जरिए पता लग जाएगा कि जो धमाका हुआ था वो कितने किलोटन का था और उससे आ, सच को दबाया नहीं जा सकता यदि सर्मुद धमाका फेल हुआ था तो जो टेंपरेचर टेस्ट है वो बता देगा कि धमाका हजार किलोटन का प्लान हुआ था लेकिन जो धमाका वो, वो सिर्फ सौ किलोटन का था इसलिए एटमॉस्फीयरिक � Regular soldiers जो हमारे पास है, वो सिर्फ 14 लाख है। चीन के पास 220000 हैं। ये जो मेरा reference material है, उसके section 24.9 में जी मैंने दिया, 24.9 में कि भारत और चीन का comparison वो आपको wikipedia पे भी मिल जाएगा। और चाइना के पास military ready youth ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ करीब करीब सारे youth को military training दी गई है। तो हमारे पास 14 लाख है और parameters भी दिलो पुलिस दस लाख की है पर पुलिस के पास वो इतनी ट्रेनिंग नहीं है कि वो सॉल्जर को मैच कर सकें और मेट्री रेडी यूज कितना है प्रैक्टिकली जीरो एक लाख से भी कम जबकि चीन के पास मेट्री रेडी यूज है वो करोड़ों की संख्या में है और उनके रेगुलर ट्रूप है वो भी हमसे डेढ़ गुने पढ़े हैं फिर नंबर डरने की बात क्या है कि चीन है वो fighter plane का खुद उत्पादन करता है जब कि हम plane का उत्पादन नहीं करते हैं यानि कि जब यूत शुरू होगा तब चीन के बास spare part है हमारे पास spare part है हमें इंपोर्ट करने पूरेंगे उसके बाद number of combat planes number of combat planes है हमारे पास 1330, चीन के � The nuclear weapon western is very big How did you know we had the most big explosion before 45 kt and the farkster explosion did was 4,300 kt But it ain't The farkster explosion was made on a part thirty-three hundred kt 1968 It was the atmospheric explosion we werema talking about destruction and they were 70 times bigger सत्ता सत्तरगुना बड़ा और तेईस साल पहले और वो भी एटमॉस्फियरिक एक्सप्लोजन चीन ने किया था और मिसाइल की रेंज जो हमारी है वो मैक्सिमम रेंज है वो तीन हजार किलोमीटर है चाइना की मिसाइल की रेंज बारह हजार किलोमीटर है तो इस तरह से देखो तो और न्यूक्लियर सबमरीन चीन के पास चार या पां समुराइन कैरी न्यूक्लियर वॉरेड अभी हमारे पास जीरो है चीन के पास चार या पांच है और क्रूज मिसाइल चीन के पास भी है भारत के पास भी है लेकिन चीन है वो क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है हम सिर्फ ऐसा मिलिंग करते हैं जो ब्राम्बोस क्रूज मिसाइल है उसका जो कोर है वो रशिया का है यहाँ पे सिर्� और दूसरा है, लेसर कार्डेड मिसाइल्स और लेसर कार्डेड बम, लेसर कार्डेड मिसाइल और लेसर कार्डेड बम हम इंपोर्ट करते हैं चाइना, लेसर कार्डेड बम और लेसर कार्डेड दोनों दो मैन्युफैक्चर करता है। इससे उनको लेसर कार्डेड बम और एक -एक लेसर कार्डेड मिसाइल सस्ते में पड़ेगा, वो हजार, दो हजार, पांच हजार वो भारत हार गया, पाकिस्तान हार गया, अमेरिका जीत गया। जब मैं फिर से बताऊँगा, शायद आपको ये बात सुनने में बहुत बुरी लगे, कि कारगिल का युद्ध है वो किस तरह से भारत और पाकिस्तान दोनों हार गये और किस तरह से अमेरिका जीत गया? तो जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तो पहले तो सबसे बड़ी न बंकर पे सामना करने के लिए जो भी घटना घनी प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में या तो आ, स्पेस डिपार्टमेंट में इसलों का जो सर्विलेंस था उस पर्वतीय इलाके पे वो बंद हो गया कुछ भी वो पर इसलों का वो सर्विलेंस बंद हो गया जिसकी जिसकी वजह से इतने सारे हेलीकॉप्टर यदि वो सर्विलेंस चलता होता तो इतने सा� स्मोक ट्रेस और हीट ट्रेस रखता है कि जिससे सैटेलाइट मुझे आराम से पकड़ सके खास करके जब पूरा बर्फीला मैदान है कोई मानवीय प्रवृत्ति नहीं हो रही और उसके ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है तो सैटेलाइट मुझे आसानी से पकड़ सकता है लेकिन सैटेलाइट सर्विलेंस बंद हो गया और इतने सारे सैनिक वगै तो वो थोड़ा सा गोला बारूद भी फेंकते थे तो हमें बहुत नुकसान होता था और जबकि हमारे लोग ऊपर से नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे तो एक तो थक जाते थे और ऊपर से वो जब गोली फेंकते थे तो गोलियां ऊपर तक पहुंची भी नहीं थी बफर स्टॉप में भी जब 100-200 गोले फेंके जाते थे तो मुश्किल स अब हमारे कुछ 8000 सैनिक मारे गए, दो-तीन हजार घायल। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमारे पास उस समय लेसर काइनेट बम नहीं था। यदि लेसर काइनेट बम या लेसर काइनेट मिसाइल होते हैं हमारे पास उस वक्त कारगिल के का युद्ध जब शुरू हुआ, तो हमारा एक भी सैनिक नहीं मरता। कैसे कि लेसर काइनेट बम क्� और सैटेलाइट है वो जो जिस जहाँ पे बम को गिरना होता है वहाँ पे लेसर बीम फेंकते हैं और जो बम है वो लेसर बीम परख लेता है और वहीं पे जाके गिरेगा जहाँ पे वो लेसर बीम का स्पॉट है तो इससे एक तो बम में पूरा बम्पर खत्म हो सकता है वहाँ पे जो भी 20 30 40 लोग छिपे आसपास वो सारे स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 जब युद्ध चरम सीमा पे था, तब अमेरिका ने भारत को कहा, अमेरिका को भारत को सबक सिखाना था, वा, क्योंकि वास्तव में ने पोखरांटू किया, पोखरांटू किया इसलिए कि भाई, आ, मैं पोखरांटू का समर्थक हूँ, इसलिए कि भाई, आ, हमने मना किया था तो पोखरांटू क्यों किया? और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इंडिया की आगे � और मुशर्रफ उस एरिया का कमांडर हो रहा चुका था ये 15-20 साल तक तो उसे वहाँ की इस पूरी लोकल जानकारी थी और इसने ट्रूप्स को कारगिल के जो पर्वतीय इलाके थे वहाँ तक पहुँचा दिया। अब जब युद्ध चरम सीमा पे था, तो परिस्थिति ये थी कि हमारे पास सिर्फ तीन-चार महीने तक चले, इतने बफोर्स के � एनोसी ने इज़राइल को कहा था कि कोई बॉक्सर्स के तोप के गोले भारत को भेजना बंद कर दो, तो इज़राइल बंद कर देता। तो तीन महीने में हमारे बॉक्सर्स के तोप के गोले सारे खत्म हो जाते। दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी यही स्थिति थी कि उसको जो सामान और आदमी और दवाइयाँ ले जाने के लिए जो हेली तो उसको भी पाकिस्तान को भी उसके आदमियों को सपोर्ट पहुंचाने में दिक्कत हो रही है और उसमें अमेरिका ने फिर भारत को बोला पाकिस्तान को बोला कि अब तुम अपने आदमी वापस खींच लो और भारत को भी बोला कि तुम सेफ पैसे दे दो देखो ये कितनी दुखी बात है कि दुश्मन के आदमी हमारे बॉर्डर में घ तो सेफ मैसेज का डिसीजन लिया वाटबाई ने और उस समय रक्षा मंत्री जॉर्ज कर्नाल इसने वो अमेरिका के दबाव से लिया उसमें टाइम की क्रोनोलॉजी भी इसी तरह से कि कुछ दोपराह को अमेरिका के दोपराह को दो बजे यानी भारत को भारत में रात को, आ, को बारा एक बजे होंगे या ग्यारह रात को ग्यारह बारा बजे होंग मियां नवाज शरीफ की मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग से फिर क्लिंटन ने वारपाई को रात को 12 बजे फोन किया और फोन पे फिर क्लिंटन ने बोला कि आप सेफ पैसेज दो और उसके कुछ दो तीन घंटे बाद वारपाई ने रक्षामंत्री को कहा और एक आध दो घंटे बाद रक्षामंत्री ने जनरल को कहा और सुबह 6 बजे सेफ पैस मियां ने सरीफ क्लिंटन और वाजपेयी की जो रात को 12 बजे मीटिंग हुई उसके 4-5 घंटे बाद भारत पे जनरल ने सेफ पैसेज इश्यू किया और इसमें अमेरिका की जीत कैसे हुई कि मामलों भारत में सेफ पैसेज नहीं दिया होता तो अमेरिका टॉप के गोले की सप्लाई रुकवा देता बफोर्स टॉप के गोले की और हमें ले� और पाकिस्तान को जो सप्लाई था हेलीकॉप्टर का सप्लाई वो डबल कर देता तो इस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों की ताकत बढ़ती जाती और हमारे टॉप के गोले खत्म हो जाते लेसर गाइडेड बम नहीं होते तो हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते और हमारे बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाते तो यूथ में हमारी हार होत पाकिस्तान के सप्लाई रुकवा देना तो पाकिस्तान के सारे लोग मारे जाते हैं। यानी अमेरिका ने उस समय न्यूट्रल रहा कि भाई दोनों अपना किसान जाओ आपस में आते हैं और युद्ध बंद करो। लेकिन अमेरिका जिसकी साइड लेता उसकी विजय होने वाली थी। तो इस तरह से और वो क्यों हुआ क्योंकि हमारी सेना, सेना कम वायुमानुक्रमेंट कमजोर है यदि हमारे पास बड़ी संख्या में लेसर गाइडेड बम होते हैं तो हमें अमेरिका को कहने की भी जरूरत कि बात सुनने की भी जरूरत नहीं कि वो बोले कि सेफेसेंट बम बोले नहीं देंगे सेफेसेंट मार्डाले के सारे आदमी को बम फैंक कर देंगे और वो कर सकते हैं यदि हमारे पास लेसर ग जो weapon manufacturing यह पूरा outsource कर देना चाहिए, यानि कि भारत को हत्यार बनाने ही चाहिए, हत्यार सारे import करने चाहिए, इसलिए भारत में आप देखो तो नाम बात्र की हत्यार बनाने के फेक्टर है, AK-47 राइफल भी, इंसास राइफल जो AK-47 की कॉपी है, वो भी original AK-47 जो है, उसकी � カミカミカミカミカミカミンミカミカミカミカミカミカミカミカカミミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカカミミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミ オープンプレイポティオテコイ、コイ、コイ、コイ、コイ、コイ、コイ、コイ、コイ、コイ、イン、パーセー、ウォー、インポティエイ、シンダー、セ、タンク、エゴ、サー、インポティエイ、アジュンタンク、パチャスピーピー、ユー、バー、アジュンタンク、タンク、ハマー、サー、インポティエイ、ソフト、ンポティエイ、インポはィエイ、メイ、イン、アメイ、イン、ロシア、アメイ、イン、フランス、ヨー、メイ、アキャ、ア、アメリカ、ア、アキャー、アキャー、アキャー、アキャー、アキャー、アキャー、アキャー、アキャ、アキャ、アキャ、アキャ、アキャ、ャ、ア अब इसमें आपको थोड़ा Google करना पढ़ेगा hardware Trojan और Kill Switch और एक specific case आपको study करना हो तो Syria Radar Trojan और दूसरा Google करना Syria Radar Kill Switch तो इसमें इसतर दसाथ का कि Syria ने एक France की Company से या अमरिका की Company से Radar परी ला था और वो Radar एक्तम perfect काम कर रहे दे लेकिन जिस दिन एटैक करने के लिए उस दिन रडार ने उस प्लेन को डिटेक्ट नहीं किया और इजरायल के प्लेन हैं वो बम फेंक के वापस चलेंगे और रडार ने उस प्लेन को डिटेक्ट नहीं किया हो क्यों उसमें कहा जाता है कि उस इक्विपमेंट में जो फ्रांस के साइंटिस्ट या जो भी जिस देश ने उस को रडार को बनाया फ्रांसी अमे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 वो हमेशा जितने हो सके मैं तुमका सारे जितने हो सके नहीं सारे मेड इन इंडिया होने चाहिए तो उसके लिए क्या जरूरी है कि बड़े पैमाने पे हथियारों की फैक्ट्रियां डाली जाए तो जो ये मनमोहन सिंह और ये वाजपायी और वो समनेता जब उन्होंने तो हथियार की फैक्ट्रियां डालने तो रुल रहा जितनी � लेकिन उसके बाद जब अमेरिका ने सुब्रह्मण्य स्वामी और जयललिता और सोनिया गांधी की मदद से वाद्वादी के सत्तार्थ गिरा दिए उसके बाद तारमी का युद्ध हुआ तो उसके बाद जो वाद्वादी सरकार आई वो हमेशा वो उसने पूरी तरह अमेरिका के कुलम की तरह काम किया और भारत की सेना को मजबूत करने का कोई प्रयत्न � उसने भारत की सेना को मजबूत करने का कोई खास प्रयत्न नहीं किया। तो मैंने ब्राउड पैक्ग्राउंड दिया कि अभी सेना की परिस्थिति कितनी कमजोर है, कि हमारे पास सारे हथियार हैं वो इम्पोर्टेड है, और उसके लिए क्या सॉल्यूशन है कि हमें हथियार बनाने की फैक्ट्री भारत में डालनी पड़ेगी। और क्या-क्या � जो civil, civilian sector है, engineering का, civilian sector याना ही कि, mobile phone है, या तो calculator है, या तो computer है, या car है, या DV declarity भी जितनी भी है, उसमें बड़ी पहमाने पर जब इंजिनियर को employment मिलती है, तो उस इंजिनियर को training मिलती है, skills उसकी बढ़ती है, और बाद में वो skills, directly or indirectly, military के लिए उसकी जा सकती है, तो 日本の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人リの人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間0人間の人間の人間0 0間の人間の人間の人間の人間の人間の0 0の人間の人間の人間の import duty जो मेरा proposal है कि increase import duty to 300%. Import duty बढ़ेगी तो अपने आप local manufacturing है वो promote होगा। उसके बाद social security for labour and higher fire policy। Social security of labour यानी कि हरेक आदमी यदि बेरोजगार होता है तो उसे अपने आप सरकार से पत्थर मिलना शुरू हो जाएगा जो कि MRCM proposal है। Social security की अलग से जरूरत ही MRCM proposal है कि हरेक आदमी को mineral royalty और सरकार की जमीन पर तिराहा मिलेगा। तो उससे फायदा क्या होता है कि कोई आदमी ये नहीं कर सकता कि मेरी नौकरी जाएगी तो मैं बेहाल हो जाऊँगा मेरे फैमिली के मेम्बर बेहाल हो जाएंगे कि भाई तुझे लैंड एंड और मिनरल रॉयल्टी तो मिली रही है तो उससे क्या होता है कि इंडस्ट्री है वो हायर एंड फार पॉलिसी ले सकती है हायर एंड फा� एंड करेंट लोकल कंपटीशन कैसे कि जो वेल टैक्स और एमआरसीएम में वो लैंड का प्राइस कम कर देगा लैंड का प्राइस कम हो जाएंगे तो अपने आप आदमी को नए उद्योग स्थापने की नए उद्योगों की स्थापना करने में जो कॉस्ट है उसकी लैंड कॉस्ट है वो कम हो जाएगी अब और जो की पैरामीटर है मिलिट्री के जो दशक परामीटर हैं ना उसको पढ़ जाता हूँ कि इससे सेना पे कैसा असर होगा कि सैनिकों की तंका जाहिरे तंका जितनी कम होगी उतनी सेना की स्थिति खराब होगी वेपन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी यदि देश की वेपन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कमजोर है तो सैनी कितने भी अच्छे हो सैनी को मैं को और इसलिए वो हथियार बनाने की फैक्ट्रीयां नहीं डाल रहे हैं और इसकी वजह से हथियारों की कमी की वजह से सेना कमजोर हो गई है क्योंकि अंदर में सेना को लड़ने के लिए हथियार चाहिए फिर आता है आम नागरिक के पास बंदूकें हैं यानी जिन-जिन देशों में आम नागरिकों के पास बंदूकें होती हैं वहाँ क उसे खुद बंदूक चलाएं हैं, वो खुद बंदूक का इम्पोर्टेंस समझता है, तो बंदूक का जब वो महत्व समझता है, तो अपने आप को टैंक का, प्लेन का, फाइटर प्लेन का, समरिंग का सारा महत्व खुद समझना शुरू कर देता है। एक एक एक्चुअल राइफल, एक्चुअल राइफल की कोई आदमी एक गोली चलाता है, और सामने � उसके अंदर एक फ्लुइड भरा जाता है और उसकी वजह से वो डम्बी होता है वो एक आदमी जितना ही डेंसिटी वाला हो जाता है कि भाई एक एक्चुअल एक आदमी की जितनी डेंसिटी होती है बॉडी की उसी तरह का एक डम्बी तैयार किया जाता है और उसपे फायर प्रैक्टिस कराई जाती है और उससे उसको आइडिया आता ह पर डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो जिस देश में सारे नागरिकों को हथियार का महत्व पता होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू वहाँ अपने नागरिक हैं वो सेना को सपोर्ट करना शुरू करते हैं, हथियारों के उत्पादन की फैक्ट्रियों को सपोर्ट करना शुरू करते हैं और इससे सेना मजबूत होती है। तो सारे नागर देशों में के नागरिकों में इंडिसिपलिंग ज़्यादा है उतनी वहाँ पे इंडस्ट्री ख़राब होती है वहाँ का कॉमर्स ख़राब होता है और सीना अंत में कमजोर हो जाती है तो उसके लिए जरूरी है ज़िरी सिस्टम कि ज़िरी सिस्टम से अदालत है वो जल्दी सज़ा देती है जो जो आदमी इंडिसिपलिंग करता, करता है य उतना सत्ता कम टैक्स ले पाएगी कम टैक्स ले पाएगी तो सेना के लिए कम प्रसार होगा फिर दो तीन और चीजें हैं कि स्लोगन नारेबाजी करना उससे सेना को कोई फायदा नहीं होता नारेबाजी कितनी भी कर लो वो four eyes equal to one two thousand भारतवाद की चाहे या वन्दनमात्रम या कोई कितने भी नारे लगा लो उसका कोई point नहीं है दिन में � तो जिस देश में अदालत पुलिस सेना जिस देश में अदालत और पुलिस कार्रवाई अच्छा होता है वहाँ अपने आप आदमी में देशभक्ति ज्यादा होती है और जहाँ पे पुलिस में और अदालत में भ्रष्टाचार ज्यादा होता है या तो देरी ज्यादा होती है वहाँ नागरिकों में देशभक्ति कम हो जाती है और देशभक्ति कम हो जा� एकनोमी की कोई भी चीज ले ले जैसे कि है mobile phone company तो mobile phone company भी विदेशी technology पे चलती है और विदेशी लोग ही चलाती है दिकतर तो जितनी economy multination company पे dependent होगी उतने हमारे IAS IPS पे जिस्टन लोगो multination company पे dependent होगी जो बड़े businessmen है आ, देश के टॉप में जो 10 पत्रा businessmen है व तो जितनी economy dependent होगी, उतनी उस देश की सेना कमज़र होगी और military और weapon manufacturing industry कमज़र होगी जैसे कि South Korea है तो South Korea पूरी तर अपरिका पर dependent है, economics, उसकी economy पूरी तर अपर अधिकतर कम्तियां हैं, वो US ornamensis है तो परिदाब जो हुआ कि South Korea सबसे अच्छा DVD player बनाता है, सबसे अच पर हथियार बनाने की फैक्ट्रियां कितनी हैं वहाँ पे जीरो, वहाँ फाइटर प्लेन कितने बनते हैं जीरो, न्यूक्लियर सबवॉइन कितनी है जीरो, न्यूक्लियर वार्पन कितने हैं सब में जीरो जीरो जीरो क्यों क्योंकि वहाँ की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो मल्टीनेशन कंपनियों के हाथ में आ गई है तो जि� या तो एजेंट बन जाएगा और देश को देश की सेना कमजोर हो ऐसी नीतियाँ लेना शुरू करेगा जैसे कि मनमोहन सिंह हैं तो डीआरडीओ में और जो सेना की हथियार बनाने की प्रक्ट्री है वहाँ पे इंजीनियरों को इतनी कम सैलरी देता है कि अभी प्राइवेट की तुलना में उनकी सैलरी आधी से भी कम हो गई है प्राइवेट कंपनि� तो ये सारे factors मैंने आपको बता है आ, जो कि सेना को कंट्रोल करते हैं उसमें एक मैंने बता है कि increasing engineering talent की वह engineering talent कैसे बढ़े देश में उसका detail में मैंने description दिया है chapter 26 में यहां पर मैं brief में बताऊँगा पहला है कि labor को protection financial protection देना चाहिए no protection at job job पर higher and fire policy होनी चाह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 तो जितनी हो सके जल्दी वो अपने नैंड बेच सके उसकी मशीनरी बेच सके ताकि वो पैसा वो दूसरी जगह लगा सके और कस्टम ड्यूटी ज़्यादा होनी चाहिए जापान ने जो 1950 में तारकी की उसका मुख्य बहुत सारे कारणों में से था कि कस्टम ड्यूटी वहाँ पे 200-300 परसेंट से ज़्यादा थी इसकी वजह से लोक パリ competition は何のと言わているかれているかと言われているかと言われているかと言るかと言われているかと言われているかと言われているかと言われているかといるかと言われているかと言われているかと言われているかと言われているかと言われているかと言われているかと言われているかと言われているかと言われているかと言われているかと言るかと言われているかと言われているかと言いるかと言われているかと言われているかとているかとているかと言われているかと言われていかとているかといるかと言われているかと言われているかと और शायद साल दो साल के अंदर भी गंभीर परिणाम आ सकते हैं किस तरह से कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अमेरिका ईरान का तेल लूटने के लिए ईरान पे हमला करने ही वाला है ईरान के पास एटमोब नहीं होंगे तो ये बोल के हमला करेगा कि भाई तुम हमारा क्या मिला दो क्यों और एटमोब होगा तो ये बोल के हमला करेग इसलिए यही हाल ईरान का होने वाला है। तो ईरान पे जब वॉर अमेरिका और ईरान का वॉर शुरू होगा, तो चाइना को अमेरिका को ईरान को सपोर्ट करना पड़ेगा। चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ईरान को सपोर्ट करे। उसको ईरान को सपोर्ट करना ही पड़ेगा、त्यों? कि ईरान के तेल के कोयस आगे अमेरिका ने लूट लि� 日本で2億を獲得したのは、日本で2億円のために、日で2億円のために、日本で2億円のために、日本で2億円のために、日本で2億円のために、日本で2億円のために、日本で2億円のために、日本で2ために、日本で2億ために、日本で2億のために、日本で2 r 円のために、日本で2億円のために、日本で2億円のために、日本で a 億円のために、日本で2億円のために、日本で2億円のために、日本で2億円のために、日本で2億円のために、日本で2億円のために、日本で2に2億円のために、日本で g 億円のたのために、日本のために2に2億円のために अब जब पाकिस्तान और इरान का युद्ध होगा रेशम, अमेरिका और इरान का युद्ध होगा, तो पाकिस्तान भी इरान को सपोर्ट करेगा, यदि नहीं किया तो वहाँ पे रिवॉल्ट होगा और नई सरकार है, वो इरान को सपोर्ट करेगी। अब पाकिस्तान, इरान और चाइना, ये तीन जब आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली भारत है वो एक � アメリカ、パキスタンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキスタンのたちパキスタンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキスタンの人たちが、パキタンの人たちが、パキスタン वहाँ का आम नागरिक भी चाहता है कि भाई हिंदुस्तान को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, तो और जब चीन का उसे साथ मिलेगा, तो पाकिस्तान भारत पे अटैक कर देगा। अब तब भारत के पास दो ऑप्शन ही बचेंगे कि या तो तबाही देख लो, या तो अमेरिका के शरण में चले जाओ, क्योंकि चीन यदि पाकिस्तान को बड़ तो भारत की सेना किसी भी हालत में लड़ने पाएगी क्योंकि वो भारत-चीन का युद्ध हो गया प्रॉक्सी वालों की एक तरह का भारत की सेना पाकिस्तान की सेना को दस बार खत्म कर सकती है अभी जो दोनों की स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की सेना की स्ट्रेंथ और भारत की सेना की स्ट्रेंथ तो भारत की सेना पाकिस्तान को दस बार खत एक तरह का वो प्रॉक्सीवार हो गया भारत और चीन के बीच तो उसमें भारत को बहुत नुकसान जा सकता है और अंत में फिर क्या होगा कि भारत को अमेरिका को बोलना पड़ेगा कि भाई पूरा देश तुम ले लो और हमें आत्मीयता जो कि 1962 में हुआ था 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने कैनेडी को लेटर लिखा था कि आप � प्लेन भारत में भेजिए ताकि वो हमारी मदद कर सके ये लेटर लिखा था चवला नेहरू में कैनेडी को क्यों लिखा क्योंकि भारत की सेना नेहरू में इतनी कमजोर पड़ दी थी उसके 12-15 साल के शासन में कि भारत की सेना की सेना लड़ने की ताकत कम हो गई थी और चीन की सेना कंपेरटिवली काफी स्ट्रांग थी तो दोबारा इसका アメリカ、フランス、エスティシャル、バンニーリガー、バンニーパリガー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パンチュー、パチュー、パンチュー、パチュー、パチュー、パチ तो अभी फिलहाल क्या ऑप्शन है हमारे पास तीन चार महीने के अंदर जो हो सकता है तीन चार महीने के अंदर ना हम प्लेन बना सकते हैं ना टैंक बना सकते हैं उसमें मिनिमम चार पांच साल लगेंगे तीन चार महीने के अंदर करना हो तो एक ही काम हो सकता है हम 80 नंबर करोड़ बंधुओं को उत्पादन कर सकते हैं तो, है, तो ड यदि वो convicted है तो वो बंदुख नहीं खरी सकता लेकिन जो भी आदमी जिसने कोई crime नहीं किया, जिसके खिलाब किसी कोई complaint नहीं है, mentally stable है, उसे बंदुख रखने की चूट होनी चाहिए, जैसे Switzerland में है, Switzerland में कानून है कि 25 से 45 साल के हरेक आदमी को अपने घर में बंदू और 24 � Indonesia is written by the minister in the day in 2008illah that Nandaji should vote do one anything inesis? Yes, how many people choose their pressure developed on theirpower in exact order? The power of reform had 92 students in their position wiele upon them and who médico�ę only is divided by the annuity of the people on the other hand So support staff That has proven being stolen that BPA Well after a month, when again Nandaj Jeff 船 Dhal So the interior the airline could push energy through the Air Force and he would pair like that you get Quốc एयरफोर्स के द्वारा ब्रिज तोड़ दिए, ट्रेन स्टेशन तोड़ दिए, जितनी तोड़फोड़ करनी एयरफोर्स के द्वारा हो सकती है, लेकिन उस देश की सेना या तो उस देश के पब्लिक भारत में ज़्यादा घुस नहीं पाएगी, यदि एक, एक आदमी के पास बंदूक है तो, जब ये काम स्टालिन ने किया था, जो द्वितीय शती स्टा� वो तो कोई कोई मना ही नहीं करेगा ऐसी बात आई नहीं ये तो कहने की बात थी कि कोई आदमी बंदूक उठाने से मना करेगा ये नहीं पर कि हरेक आदमी में बंदूक होनी चाहिए और इस तरह से उसने जर्मनी को हराया था आ, और अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है मैं ये नहीं कहता कि ये एक अच्छा ऑप्शन है अब ये एक ही और 1988 में क्या कोई कह पाया था कि मैं दो साल में अमेरिका इराक लूट लेगा, आधार लूट लेगा और 14 साल के अंदर अमेरिका इराक को पूरा लूट लेगा या तो दो साल पहले किसी जब क्रेडिट किया था कि बस आठ-साठ महीने के अंदर अमेरिका लीबिया को लूटने वाला है तो इस तरह से युद्ध कम होगा होगा या नही パラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアしパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアのパラキュアパラキュアのパラキュアパラキュアパラキュアパ भारत के सारे मैन्युफैक्चरिंग उद्योग खत्म करना और भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी गुजरात से आसाम पूरे भारत में ईसाई धर्म की स्थापना करना और जिन्हें भी भारत के धर्म है हिंदू सिख बूद जैन इस्लाम बूद उस सारे धर्मों को खत्म करने पूरे भारत को ईसाई बनाना तो ये पाकिस्तान यदि बड तो इसलिए हो सकता है कि पहले जब ये युद्ध शुरू हो जाए चीन प्लस पाकिस्तान और दूसरे देश से मंगला देश और भारत वो युद्ध जब शुरू हो जाए तो हमें बड़े पैमाने में मदद न मिले तो ऐसी स्थिति में चीन के जो हथियार है और चीन के पास जो हथियार बनाने की फैक्ट्री है वो भारत में बड़े पैमाने प ये कोई असराज की बात नहीं होगी आप चाइनीज मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री पे कंपैरिजन कर लो और आप, आप, आप इतना अस्सुम कर लो कि चाइनीज मिलिट्री की आधी स्ट्रेंथ आधी स्ट्रेंथ पाकिस्तान के पास आ जाती है फाइटर प्लेन्स क्रूज मिसाइल प्रॉक्सी वार की तरह से कि चाइना है वो सैनिक नहीं बेताले कि इतना अखियार मुंबई कलकत्ता तक पहुंच सकती है और उसमें एक बार दीवार टूट कर भारत की सेना रूपी दीवार टूट कर उसके बाद पाकिस्तान की पापुलेशन सिविल पापुलेशन भी करोड़ों की, करोड़ की संख्या में भारत में घुस जाएगी और पाकिस्तान में सिविलियन पापुलेशन के पास एक से डेढ़ करोड़ एक फौर्टी सवन है बाकी बंदूकें छ मिनट्री सब मिलाके मुश्किल से 30-40 लाख ऐसे AK-47 हैं। प्राइवेट AK-47 कितनी हैं? या उसके इक्वल एंड्राइबल? मुश्किल से एक लाख से भी कम, दो लाख से भी कम जब भी पाकिस्तान में करोड़ डेढ़ करोड़ से ज़्यादा AK-47 राइटवाले। एक बार भारत की सेना की दीवार यदि टूट गई है, उसमें बहुत बड़ी तरा� 1940 साल में जिस तरह की तबाही और कत्लया हुई थी उस तरह की कत्लया एक-एक भारत के शहर में एक-एक गली में हो सकती है और उसका उपाय जहाँ तक मेरा इशारा है, है एक ही उपाय है कि 70-90 करोड़ बंदूकों का उत्पादन किया जाए और हर एक बूझ स्नागरी को एक करोड़ एक एक को बंदूक दे दी जाए और 100-200 パジャニオンはパジャニオンのパジャニオンのパジャニオンのパジャニオンのパジャニオンのパジャニオンのパジャニオンのパジャニオンのパジャニオンのパジャニオンのパジャニオンのパジャニオンはパジャニオンのパジャニオンのパジャニオンのパジャニオンのパジャニオンのパジャニオンのパジャニオンのパジャニオンのンのパンのパジャニオンのパジャニオンのパンのパジャのパジャニオンのパジャニオンのパジャニオンのパジャのパジャニオンのパジャニオンのパジャニオンパジャ 私たちは1つのパンサーのパンサーのパンサーのパンサーのパンサーのパンサのパンサーのパンサーのパンサーのパンサれのパンサーのパンサーのパンサーのパンサーのパンサーのパンサーのパンサーのパンサーのパンサーのパンサーのパンサーのパンサーのパンサーのパンサのパンサーのパンサーのパンサーのパンサーのパンサーのパンサーのパンサーのパンのパンサーのパンサのパンサーのパのパンサーのパのパンサーのパのパンサーのパのパンサーのパのパンサーのパのパンサーのパのパンサー यदि कानून है कि एक आदमी तीन हथियार तीन बंदूक रख सकता है, तो आदमी ने तीन बंदूक खरीदे, उसके बाद उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हुई, उसे अच्छी बंदूक खरीदी है, तो वो पुरानी बंदूकों सेक्रेट मार्केट में सस्ते नाम पे बेचेगा, इस तरह से गरीब से गरीब आदमी को भी हजारों हजारों म MRCM यानी Mineral Royalty for Citizens and Military मैंने चैप्टर 5 में स्प्लेन किया। अच्छा सेना को मजबूत करने के तरीके मैंने चैप्टर 24 में दिए। मैं शॉर्ट में पढ़ना शुरू करता हूँ। MRCM उसके बाद वैल्यू टैक्स डालना, फिर इनहेरिटेंस टैक्स, फिर यूनिवर्सल मिलिट्री ट्रेनिंग, यूनिवर्सल वेपन ट्रेनिंग कि � हर एक आदमी के घर पे बंदूक होनी चाहिए इस तरह का कानन बनाया जाए और व्यक्ति को अधिक से अधिक तीन बंदूक रखने की छूट दी जाए और, और इंजीनियरिंग स्किल रैंकेड पाई इंजीनियरिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए कस्टमर ड्यूटी बढ़ाकर बढ़ाकर 300 परसेंट इंडस्ट्री में कुछ चेंज लाने चाहिए ज� और IIT और IAS की जो कॉलेज हैं, उसको DRDO के अंदर रखना चाहिए। और न्यूक्लियर वेपन में हमें ये इनफॉरमेशन सबको देनी चाहिए कि हम चीन के कंपैरिजन में one tenth भी नहीं हैं। हमारी जो न्यूक्लियर क्लेमेबिलिटी है, वो चीन के कंपैरिजन में one tenth से भी कम है कि इंडिया ने सिर्फ नौ छह न्यूक्लियर रेक यानि nuclear doctrine जो है हमारा minimum credible deterrence यानि कि सिर्फ लगवर्ट में गुमो वो बकवास doctrine है उसको रज करके parity with China और जब parity with China आ जाती है तो फिर parity with अमेरिका और उसके बाद parity with रश्या तो ये तीन nuclear doctrine हमें रखने चलिए और इससे हमारी सेना सुधर सकती है और है � उन्हें भी गंवेश्ट कर पर पहुँच जाए तन्यवाद